नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 11 मई 2013 और ये वीडियो है एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स जो कि महाराष्ट्र सरकार ने लगाए हैं और देश की अन्य सरकारें लगा सकती हैं ऐसा भाई है देश की किसी अन्य सरकार ने अभी तक इस तरह की घोषणा नहीं की है पर वो लोग इस पे विचार कर रहे हैं अब लोकल बॉडी � बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें टैक्स का इश्यू नहीं है सरकार चलानी है तो सरकार को टैक्स तो लेना ही पड़ेगा टैक्स के विरुद्ध में मैं बिल्कुल नहीं हूँ मैं तो ऊपर से वेल्थ टैक्स संपत्ति कर इनहेरिटेंस टैक्स यानी वार्साइ वीरा वार्साइ कर यानी व्यक्ति के नूती के बाद जो � 大きィコンペニコ、ガラスファイダーホタ、チョティコンペニコ、ガラトノクサノタ、チョティコンペニコ、サイノクサノアィルセテ。トロディタスメメアプコ e x p l a な n Kurunga Kistarais メジョ、バディコンペニアハイ、スーパーマーウガラ、ウンコファイダーホタ、チョティコンペニアウンコ、ガラトノクサノア。 और इस तरह के ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे? लोकल बॉडी टैक्स का अल्टरनेटिव है संपत्ति कर संपत्ति कर नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव बहुत सारे पुणे के मुंबई के व्यापारियों ने बताया वो ये बताया कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो दो परसेंट बढ़ा दो वैल्यू एडेड परसेंट वैल्यू एडेड ट तो इससे व्यापारी की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी कि अब उसको एक ही डिपार्टमेंट से डील करना पड़ेगा VAT से उसको दो-दो डिपार्टमेंट -दो से डील नहीं करना पड़ेगा कि वही 11 परसेंट टैक्स VAT में भरा और बाद में वो 2 परसेंट टैक्स लोग LBT डिपार्टमेंट को भरने जाए तो 2 परसेंट में उसको जितना प्रॉ 私は何をしているかを見ていると、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は कि LBT कैंसल किया जाए और यदि आप LBT के समर्थक हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप MLE को ऑर्डर करो कि LBT का टैक्स वह चालू रखना चाहिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक ऐसा इश्यू है जिस पर आपको मार्न नहीं रहना चाहिए किसी भी नागरिक को किसी भी माराष्ट्रा के वोटर को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 तो एमएलए को सीएमएस से ऑर्डर भेजो कि एलबीटी चालू रखना और यदि आप एलबीटी के विरोधी हो तो आप सीएमएस से एमएलए को ऑर्डर भेजो कि एलबीटी को बंद करना चाहिए। एलबीटी गलत टैक्स क्यों है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो कि जो राउ मटेरियल आ रहा है उसपे दो परसेंट चार परसेंट वगैरह टैक्स � प्रॉब्लेम ये नहीं है कि दो परसेंट भरना है, प्रॉब्लेम ये है कि मेनिस्ट्रीपाल्टी का ऑफिसर है, उसको आपके दुकान पे आके सर्च वारंट लेने का मौका मिल गया, वो ये कहेगा कि भाई आपने एक परसेंट टैक्स भरा नहीं है, या तो ये कहेगा कि आपने जो आ, एक ऐसी चीज है जिसपे एलबीटी चार परसेंट है, दूसरी है जिस � है. もう一度のポインインントは、もう一度のポイントは、もう一度のポイントは、もう一度のポイントは、もう一度ののポイントは、もう一度のポイントは、もう一度のは、もう一度のポイントは、ものポイントは、もう一度のポは、もう一度のイントは、もうは、もう一度のポイント ジョーキー、オクトリー、LBTK、Kachari、メジャー、Karega、Kwadavat、メジャー、Karega、High Court、ジャズコビ、パサデゲー、ウスケ、フェーバー、メジャー、ロカル、ジャズコビ、ウォー、リシュワデケ、ア、プニオ、カルレガ、アウト、シュタウェア、プリユスコケ、プリユスケ、パスコ、デディケ、スタフニオタ、ウォー、プリドカン、コディ、ジャー、サ、ウォー、ドカン、コータ、ドカン、ウォー、サ、ファイカータ、ウォー、ア、サマン、ドカン、マラクタ、サバジェ、グラ、カネ、サー、セレケ、ポレディン、ウォー、ドカンペ、 ならた、虎やり、サーカー、カチャリケ、タケ、ハ e パレ、トウトカイカニレガ、イスメイエビエキ、ジャバカ、サマン、アタヘ、トアプコチュランエナパレガ、ヤディ、アミロクレタヘト、ノーマリウォニロケ、ヤディウスコ、ロクナイ、トセサマン、ロキアト、サマンケセチュランエアオケ、アプケトカンサマーオケ、サマンチュランエアオケ。 どういう会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社のの会の会社のの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社のの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社のの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の ये सब प्रॉब्लम हो क्यों रहा है मैं आपको ये सत्यार्पकाश का कोड दूंगा सत्यार्पकाश 1870 में स्वामी दयानंदन सरस्वती जी ने लिखी थी उसका ये छठा चैप्टर है राज धर्म यानी पॉलिटिक्स के ऊपर छठा चैप्टर उसके एक श्लोक है दूसरी पेज पेज श्लोक है जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रह इसका पूपुरा में श्लोक पढ़के सुनाता हूँ। राजा और सभा, सभा यानी पार्लियामेंट, राजा और सभा प्रजा के आधीन रहे। यदि ऐसा ना करोगे तो फिर दूसरा श्लोक है। जो प्रजा से स्वतंत्र, स्वाधीन राजवर्ग रहे, तो वो राजवर्ग यानी राजा या उसके कर्मचारी प्रजा का नाश करेंगे। कैसे नाश करेंगे वो भी इसमें साफ-साफ लिखा है। जैसे मासाहारी पशु छोटे पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र रानी जो कि प्रजादिन नहीं है, प्रजा का नाश करेगा और श्रीमान को, श्रीमान यानी व्यापारी, सज्जन जो भी व्यक्ति कानून का पालन करते हैं, श्रीमा� ルート、コンチ、アニアイセイ、ダンダデケ、ヤメフセダー、アタン、ヤバー、インポータン、ワキャエ、シャブダエ、シマンコ、ルート、コンチ、アニアイセイ、ダンダカケ、アプロジェン、プラカレンゲ、アニアプナ、ガーバレンゲ、アプナメヘルバナインゲ、アニアイセイ、ダかダカケ、アニアイセイ、アニア、エセイ、アン、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アニア、アン、アン、アン、ア、 पर कानूनी ऐसे बनाएंगे कि अच्छा भला आदमी भी उसकी चपेट में आ जाए जो एकदम ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है वो कोई टैक्स चोरी नहीं करना चाहता वो भी उसकी चपेट में आ जाए और चपेट में आने के बाद उसको अन्यायी खुशर से दंड करके क्योंकि वो अब कानूनी मुजरिम बन गया तो अब उसको बोलेंग और यदि सजा की तो उसका चार गुना फायदा है, उतना टैक्स मिल गया उसको और यदि नहीं सजा नहीं करवानी है ये इतना पेनल्टी वगैरह नहीं भरनी है तो उसको रिश्वत दो तो एलबीटी का टैक्स भी एक इसी प्रकार का टैक्स लगाया है कि जिसमें अन्यायी खुशर से दंड करके उसे नागरिकों को लूटने का मौका गलत अफसरों का फायदा और प्रजा का नुकसान है वो क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वॉलमार्ट जैसी उनके पास तो पूरी फौज़ है अकाउंटेंट की ये सब फॉर्म भरने के लिए कर्मचारियों के धक्के खाने के लिए वो लोग जो एलबीटी के आ, सीनियर अफसर है एलबीटी डिपार्टमेंट के उनके अफसरों को ऋषिवत द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 どういうことですか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 मान लो दस रुपया हम राउंड नंबर लेते हैं दस रुपया और मैं आपसे एक सौ दस रुपया लूँगा अब आपने वो एक सौ दस का सामान मान लो बेचा एक सौ बीस में तो आप अपना बिल बनाओगे एक सौ बीस रुपया बारह रुपया VAT दस परसेंट VAT मान लेते हैं और आप अपने कस्टमर से लोगे एक सौ बत्तीस रुपया अब आप अब आपको VAT भरना है दो रुपया। दो रुपया क्यों? क्योंकि 12 रुपया जो VAT भरना है, उसमें से 10 रुपया मैंने VAT भर दिया। लेकिन मान लो मैं देश छोड़के भाग गया और वो 10 रुपया मैंने भरा नहीं। तो अब वो 10 रुपया आपको भरना पड़ेगा। अब इस तरह के उलटे इतने उलटे उलटे कानून बन रहे ह� वैट है वो कितनी बार भरना है साल में तीन बार साल में चार बार हर क्वार्टर में भरना होता है हर क्वार्टर के में भरना पड़ता है पंद्रह दिन भी लेट हो जाओ तो सीधा नोटिस आ जाता है कि भाई तुमने वैट नहीं भरा कितना वैट हुआ ये हुआ वो हुआ जो भी है तो यानी साल के मिनिमम चार पंद्रह के तो यही हो के アセスメントはチャーバーバーバーバーバーバーバーバーーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバ उसका नाप निकलेगा, कोई 200 स्क्वार मीटर तो उसका नाप नहीं निकाल सकता और जमीन आपकी वही है जो कि सरकार के नक्षे में है कोई और जमीन तो है नहीं तो और उसकी market value क्या है उसके 3-4 मैंने proposal दिये self-disclosed value है जो circle rate के पर चल रही है तो officer को जो circle rate � पर फैमिली 1000 स्क्वायर फीट तो उसके हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव नंबर आ गया जिसमें अब कोई न चोरी की गुंजाइश है न अफसर को ये कहने की गुंजाइश मिलेगी कि भाई तुमने चुराया और तो साल में और उसको पेपर वर्क कितना रखना है उसको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब ही रखना है और पिछले दो प्रॉपर्ट LBT は1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000円の1000 0 क्यों आप 30 रुपए किलो में दे दिया हो सकता है कि आपने वॉल्यूम डिस्काउंट लिया उसको जल्दी में बेचना था कोई व्यापारी को आपने उसी वक्त खरीद लिया जब वो बेचना चाहता था तो आपको 10-15 परसेंट उसने डिस्काउंट दे दिया प्राइस में तो वेरिएशन होते रहते हैं तो अफसर को ये कहने का मौका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 यही sms आपको भेजने आपकी मर्जी का sms पर राजा को प्रजादिन नहीं रखोगे तो राजा तो एक लुटेरे की तरह लूट पर चाल चालू कर देगा उसमें और लुटेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा यदि राजा प्रजादिन नहीं है तो और राजा को प्रजादिन रखने का तरीका क्या है कि आप अपने राजा को यानि ml को cm को sms से ऑर्डर भेजो क्य マ, マラシュタケ、um、ブラシュマネ、キョマネアヘ、タキ、バディコンパニオコファイダーウォー、チョテウィアパリオパー、クサント、エクセント、エデュスコエクセント、ダーナタ、タクス、ダーナタ、トエクセント、ウェッド、バディタ、ドーセント、ウェッド、ウスネプー、クライ、エルビティカ、ナヤ、ディパート、イスレイ、ハラキア、マラシュタケ、ムキュマンティネ、タキ、チョテウィアパリオコ、パレシャン、ガネガ、モカ、ミレ、タキ、ジョ、 सुपर मार्केट टाइप वे अपा रही है, उनका धन्ता बड़े, धन्यवाद.